है बार बार विश्व माया क्या है विस्मृति है अज्ञान है ये आकर के बार बार घेर लेता है इससे हमारा छुटकारा हो जाए अब ऐसा कभी न हो बराबर हमको बना रहे कि भगवान नहीं वही बाल लीला कर रहे हैं ये स्मरण हमको बना रहे संख्या दो सौ 202 के बाद बालचरित बाल चरित हरे बहु बिधीणा अति आनंद दासन कहूदीना दीना आनंदीना का काल बीते सब खाई पशु काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई बड़े भय परिजन सुखदाई करण की नुराई उड़ाकरण की नभुराई प्रण पुन दक्षिणा बहु पाई प्रण पुन दक्षिणा बहु पाई परम मनोहर चरितय पारा परम मनोहर चरितय पारा परत तिरत आचार्यु सुकुमारा भरत तिरत आचार्यु सुकुमारा वचन अगोचर जोई वचन गोचर जोई कसरथ यजर बिचर प्रभु सोई कसरत जर बिचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा नहीं आवत तज बाल समाया जब बोलन कौशल्या जब गोलन जाई मुठ प्रभु चलि पराई मुकुट मुख प्रभु चलि पराई निगमने दिश वन पावा निगम ने दिल्त नावाधरे दिल्मने धरिणी हठि दावाड़ी धरे जननी हठि दावाऊ सर भरे तनु आए सर भरे तनु आए भूपत बिहस गोद बैठाए पति बिहसी गोद बैठाए भोजन करत चपल छिताई तर अवसर पाए भोजन करत चपल आज आज चले किल कदम कर, आज चले किल कदम कर, राम की की की तो कल देख रहे थे पक्षिया मापो बाल लीला देखते देखते इस बात का विस्मरण हो गया कि ये तो परमात्मा ही है ने उतार लिया है वो लीला कर रहे हैं तो माया का अर्थ क्या हुआ कि जब, जब परमात्मा को भूल जाए इसके माने माया में गिर गए माया का कार्य है विस्मरण कराना अविद्या उत्पन्न करना का तो वो जहां बाहरी जगत में कहीं कोई वस्तु तो आकर्षक लगी तो उस आकर्षण में फंस गए परमात्मा को भूल गए बस हो गई माया परमात्मा का स्मरण बने रहे परमात्मा भाव बना रहे उसका स्मरण बना रहे और वही अपना स्वरूप है उससे हम अभिन्न है ये स्मरण रहे तो फिर माया दूर रहे उस समय फिर वह नहीं आती माया का प्रभाव नहीं पड़ता संसार के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भी प्रभाव नहीं पड़ता ये ध्यान में रख करके परमात्मा का सदा स्मरण हैं। तथा चलती जाती है और भगवान की लीलाएं भी हो रही हैं और भगवान का स्मरण भी हो रहा है उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसको याद करते हैं भगवान जो है सब स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं।, हैं, निर्विकार है निर्ेख है सर्वव्यापक है पूर्ण है चिंन है ये सब हैं वो स्वयं अपने आप में तृप्त है संतुष्ट है अपने आप में निष्क्रिय है निष्कर्म है कर्म कोई नहीं लेकिन इसकी विपरीत उनका अवतार है तो फिर तो जितनी लीलाएं हैं वो उसे भिन्न लक्षण की दिखाई देती है में कर्म भी दिखाई देता है भी दिखाई देता है हंसना खेलना भी दिखाई देता है रोना पीटना भी दिखाई देता है नाना प्रकार की क्रीण है करते हैं यहाँ जब कह दिया बाल चरित्र हरे प्रभु कहीं तो बस तो यहाँ तो प्रमचरित्र मानस में तो बाल लीला के ज्यादा भर नहीं है गीतावली में तीदास ने बाल लीला का वर्णन विस्तार से किया है और और कथाएं गीतावली में संक्षेप में है लेकिन बाल लीला भगवान की गीतावली में बहुत विस्तार से है जिन लोगों को बाल लीला में रुचि हो उनको तो गीतावली जरूर करने के लिए उत्पति है उसमें बहुत से पद लोग उनके बाल लीला है तरह तरह के वे उसमें अब कुछ तो यहां पर बाल लीला कथा है थोड़ी सी का जी ने भी सुनाई है गर्भ को तो वहां पर भी बाल लीला का वर्णन कांड में भी आता है भगवान तो का तो उनको एक साथ करके यहाँ पर से भी देख सकते हैं वहाँ का भूषण जी बाल लीला में बताते हैं कि जब हम उनके बाल लीला होती तो वहाँ योजना जाते हैं अब पांच वर्ष की जब तक आई जाती है तब तक वहीं रहते हैं और वह अलग प्रकार की जो करते हैं उनको देखते हैं और उनको बड़ा आंद आशा है परमानंद की अनुभूति होती है उसमें को देख करके हम उनके निकट जाते हैं तो वो पकड़ने को दौड़ते हैं तो फिर हम भागते हैं कहीं वो अपने जुठन गिरा देते हैं तो उसको लेकर के हम खाते हैं <coughs> वो कहीं हमको कुआ दिखाते हैं तो हम लेने के दौड़ते हैं तब तो वो अपना कुआ छिपा लेते हैं फिर हम भाग जाते हैं इस प्रकार की तरह तरह की लीलाएँ मान्य वो सब लीलाएं जो है गोल जी कहते थे हम देखते हैं फिर तो बाल लीलाओं का कई वर्णन ये है कि खम्भे हैं मणियों की जड़े उनकी परछाई दिखाई देती है उनको देखते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं भाइयों के साथ में खेलते हैं तो उसमें कहीं प्रसन्न हैं, कहीं हंसते हैं कहीं कूदते हैं कहीं उछलते हैं सब तरह तरह के जैसे बच्चों के बाल लीलाए हैं, वो सब उसी प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है स्वामी तो जी ने यहाँ के साथ इसलिए यहाँ के साथ नहीं करते बाल चरित्र हरिभोगी न उन्होंने अपने बाल चरित्र तरह तरह के किए कि तो और अति आनंद दास ने कम लीना और उन्होंने दासों को बहुत आनंद दिया सामान्य रूप से दास के माने भक्त है भक्त लोग होंगे भगवान की उन लीलाओं को देख देख करके वहाँ प्रसन्न हो रहे हैं सब और ये सभी भक्त लोग हैं महाराज दशर चाहे कौशल्या हों चाहे नारानियां हो चाहे अद्यावासी हो सभी भगवान के भक्त हैं उनकी लीलाए देखते हैं और सब उनको अपने आनंद की प्राप्ति सबको होती है भक्ति आनंद देने वाली है और भगवान आनंद देते हैं तो किस किस प्रकार से दे देते हैं नाना प्रकार के आनंद तो वैसे बाल लीला का भी आनंद भगवान दे रहे हैं सब बड़े आनंद देते माने हैं राजभवन में जो कार्य करने वाले दास सेवक हैं उनकी तरफ भी संकेत है अभी इसके पहले जब तक, तक वो गोद में रहने वाले थे तब तक के कौशल्या के गोद में थे या कोई दासी और भी हो कोई जो उनको बीच में लाती हो बजाय तो वो केवल वहीं तक वो सीमित थे लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए और पैरों से चलने लगे भागने दौड़ने भी लगे तो अब वो जितने भी वहाँ राजभवन में जितने दास हैं उन सबको आनंद देते हैं सब दास लोग कार्य करने वाले जितने राजभवन के हैं वे भगवान की लीलाओं को देख देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं सब तो भगवान जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तैसे तैसे उसका आनंद का विस्तार अनान्य लोगों को दूर दूर तक होने लगता है पहले कौशल्या की गोद में फिर उसके बाद महाराज दशरथ को तो उसके बाद दासों को उसके बाद फिर राजभवन से बाहर निकल करके अयोध्या वासियों को ये क्रम चलता जाता है फिर जब और बड़े हो जाएंगे तब अयोध्या नगर में भी निकलने लगेंगे गलियों में भी पहुंचने लगेंगे अयोध्या वासी भी देखेंगे इस प्रकार से उनके जहाँ जहाँ कार्य उनके बढ़ते जाते हैं कार्य लीला उनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अधिकाधिक लोगों को आनंद प्राप्त होता जाता है इससे एक सूचना यह भी है भगवान राम की लीलाओं का कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है सब लोगों के लिए एक आदर्श है और वो आदर्श के माने है कि जैसे भगवान का काम यह है कि वो अपने खेलते हैं से तो खेलते हैं अपने लेकिन उनका यह काम है कि सब लोगों को प्रसन्न करना भगवान ऐसे खेलते हैं जैसे और लोग देख देख करके प्रसन्न हो पर जब बड़े होते हैं तो ऐसे कार्य करते हैं जिनके कार्यों से महाराज दशरथ प्रसन्न कौशल्या प्रसन्न अयोध्या राशि प्रसन्न तो व्यक्ति को ऐसे ही कार्य करना चाहिए ऐसे रहना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग प्रसन्न हो जब व्यक्ति दूसरों को प्रसन्नता बांटता है तो उसको प्रसन्नता अपने आप ही अपने अंदर उद्भूत होती जाती है यदि व्यक्ति अपनी प्रसन्नता दूसरों को बांटता जाए तो अपने आत्मा का जो अनंत आनंद है वो जो छिपा पड़ा है वो धीरे धीरे करके निकलता जाए उसका स्रोत फूटे और अधिक आनंद निकले और अधिक आनंद उसका प्राप्त हो और वो आनंद सब जगह विकीर में होता चला जाए यदि कोई व्यक्ति दूसरों को आनंद देकर कष्ट पहुंचाने की आदत है तो बस जहाँ उसको गया कि जहां दूसरे लोगों को कष्ट देने लगा वचन बोलने लगा या कोई हानि पहुंचाने लगा तो बस उसके हृदय का जो आनंद है परमात्मा का वो उतनी अवस्था में परिच्छि होता जाता है वो स्वयं आनंद से वंचित होता जाता है उसके भीतर कर आनंद की उद्भूत ये भारतीय मनोविज्ञान या आंतरिक अपनी इसकी प्रकृति इस प्रकार की है ये कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से करके देख सकता है सिद्धांत रूप में शास्त्र बताते हैं अब कोई व्यक्ति इसी प्रकार से करे और देखे तो उसको देखे सत्य पाएगा इसको जो लोग सत्यों को नहीं जानते अपने आप से शास्त्र के लिए मार्गदर्शक बड़े भय पर भगवान है बड़े भय परिजन सुखदायी और इस प्रकार जब और भगवान बड़े हुए तो जो परिजन हैं वो सब उनको सबको भगवान ने सुख दिया परिजन के माने भी है राजभवन के कर्मचारी जो हिंदी में आकर के बन गया कहते हैं जो कर्मचारी करके है उस प्रकार के उनको प्रजा कहने लगे हिंदी वो संस्कृत में परिजन जन परिजन और फिर है जब बाहर निकलेंगे अयोध्या को उसके राजभवन के बाहर तब वो कहलाएंगे परिजन में में और में अंतर है तो इस प्रकार से भगवान के राजभवन के जितने लोग हैं उन सबको इस प्रकार से शुभ देने लगे दक्षण काल बीते ये बताया कि धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती जा रही है एक एक दिन करके उनकी आयु बढ़ती जा रही है लेकिन वो सबको आनंद दे रहे है सब उनके भगवान के उसमें है। आनंद के प्रकाश में सबके सब, सब बात कर रहे हैं तो सब आनंदित होकर देखते हैं भगवान की लीला में समय बहुत जल्दी बीतता जाता है ये दिखाने के लिए जब समय जल्दी बीता दिखाना होता है कभी को तो कथा को जरा जल्दी बोल देता है आगे बढ़ा देता है अगर ये बाल लीला का विस्तार बहुत देर तक करते रहे बाल लीले का वर्णन करते रहे बाल लीले का वर्णन तो ऐसा लगेगा की बाल लीला बहुत देर तक चली की माने बहुत बहुत समय लग गया समय ज्यादा लगेगा तो ज्यादा समय जो है वो हो फिर आनंद का सूचक नहीं है इसलिए कथा संक्षेप में करते चुड़ाकरण गुरु आई अब इसके माने चूड़ाकरण का समय आ क्या है मुंडन मुंडन का समय आ गया अब मुंडन कितनी आयु में होता तीन वर्ष की आयु में लोग मुंडन होता तो माने अब तीन वर्ष के समय महीना नहीं बताते हैं वर्ष नहीं बताते हैं लेकिन ये सरकारी होते हैं उनका अनुसार से वो बताते जाते हैं अब इतने बड़े हो गए लगभग लग तीन वर्ष के माने अब तीन वर्ष के हो गए उससे भी पता चलता है कि अब पैरों चलने लगे हैं वो भी आगे वर्ण कर देते हैं पर तो चूड़ा करण की जाते हैं गुरु ने वशिष्ट जी ने जाकर के चूड़ाकर्म किया जाय ऐसा के लिखना चाहिए था आई चूड़ा करण की आई ऐसे होना चाहिए था आई क्या खराब था मैंने वशिष्ठ जी आए राजभवन में और उनका भगवान राम का चूड़ा किया मुंडन करवाया उनका लेकिन जाहिर से मालूम होता है कि सब लोगों ने अयोध्या के, राजभवन के सभी लोगों ने और वशिष्ठ जी ने इन सबको ले जा करके कहीं किसी मंदिर में किसी और तीर्थ स्थल में जहां पर के इनकी इष्ट देव पूजन करके कहीं होते हैं वहां पर जाकर के ले जा करके वहां चुड़ाकर्ण करवाए इनका ये चुराकरण मुंडन हो घर में नहीं हुआ जी के कहने के अनुसार ये सब किया है तो वशिष्ट जी ने तो स्वयं तो उनके उस तरह लेकर के सिर के बाद में नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं तो दूसरे से लेकिन चुड़ाकरण गुरु जाई कि मैंने गुरु ने उनको ले गए उनको महाराज दशरथ को और इनको भगवान राम को और बालकों को सबको इनको सबको ले जाकर के चूड़ाकरण करवाया जाता और विपरन पर दक्षिणा बहुताई उसके बाद ही जब भी इस प्रकार के कार्य होते हैं उत्सव होते हैं या संस्कार होते हैं तो उसके बाद दक्षिणा बांटी जाती है तो उसी प्रकार के विपरों को दक्षिणा पर बांटी गई इस प्रकार से कार्य संपूर्ण तो ये चुड़ाकरण का कार्यक्रम एक पंथ में संक्षेप में बता दिया ज्यादा विस्तार पर परम मनोहर चरित्र पारा भगवान जो है बहुत ही मनोहर चरित्र बहुत सुंदर चरित्र बात करते हैं करत फिरतार्य सुमारा अभी सुमार कल्पना कर ले कर अब चलने फिरने लगे हैं तीन वर्ष की आयु के लगभग हों चार वर्ष की आयु के हों इस प्रकार में जो हुए चलने फिरने लगे और मन क्रम वचन अगोचर जो ही दशरथ अजिर विचर प्रदुषो अब इतने बड़े हो गए कि दशरथ अजय मैंने आंगन दशरथ के आंगन में बिछड़ करते हैं तो करत फिरत के माने ये नहीं है कि अब वो राजभवन से निकल करके अयोध्या में फिर लगे अब इतनी आयु के हैं कि अब वो गोद में नहीं हैं। और एक कमरे में रह के घुटनों घुटनों थोड़े स्थान पर नहीं चलते बल्कि अब खड़े होकर के चन्ने भाग दौड़ने लगे तो चरद फिरत बोल दिया और आंगन में ही वहां पर राजभवन में आंगन में ही वही कर ये सब खेलते हैं चारों भाई खेलते हैं भगवान राम के साथ खेलते हैं ये खेत की राको का चलता है अब कहते हैं इतनी कथा कही तो आपको तो बालक बालक याद रह गया भूल गए भगवान को है ना तो फिर भगवान को याद दिलाते हैं क्या कि मन क्रम वचन अगोचर जो ही मनक्रम वचन अगोचर कौन है वो निर्विकार निर्गुण ब्रह्म जो है जो सर्वव्यापी अनंत चैतन्य है जब नहीं होती तो भी रहता है ऐसा प्रकाश स्रोत आनंद में जो परमात्मा है वो मन बाणी के गोचर ये तो वाचा निवर्तन प्रकार से बोलती हैं जिसको भी प्रकार से नहीं नहीं किया जा सकता मन जिसे नहीं कर सकता मन कर बुद्धि से भी बोलती है इस प्रकार के जो परमात्मा है वो परमात्मा आनंद परमात्मा पूर्ण परमात्मा वो अवतार लेकर के इस प्रकार से महाराज दस तो के घर में आंगन में बाल लीलाए कर रहा है और सब लोग उसकी लीलाओं को देखा है भोजन कर बोले जब अब एक देखो घटना सुना दी कभी भोजन करने के समय आया दोपहर में तो महाराज दशरथ तो खाने के लिए भोजन में पहुंचे तो उन्होंने बुलाया इनको भगवान राम को बालकों को इनको सबको भोजन करने के लिए कि आओ भोजन करवा के तो साथ में बैठाल करके खिलाते है जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को लेकर करके भोजन के साथ में बुला लेता खाने के लिए तो ऐसे करके दशरथ बुलाते हैं उनको खाने के लिए तब तो क्या करते हैं भगवान अपनी लीला क्या करते है वहां पर कि नहीं आव तो तो बाल समाजा बाल समाज के साथ जहाँ वो खेल रहे हैं तो वहां छोड़ करके वो भोजन करने नहीं आते वो सुनते ही नहीं आते ही नहीं खेलते ही रहते हैं तो ये बाल स्वभाव का वर्णन किया बाल स्वभाव में बालकों का खेलने में ज्यादा मन होता है खाने में उतनी कुछ नहीं होती खाने के लिए बुलाव तो ध्यान नहीं देंगे अपने खेलने में मस्त रहेंगे और बाल समाजा करके ये भी मालूम हुआ की अयोध्या के कुछ और बालक जो है उन्हीं के वो आते हैं वहाँ पर वो भी उनके साथ में खेलते हैं तो ये सब चारो भाई और अयोध्या के कुछ बालक छोटे वो आकर के उनके साथ वहां पर खेलते हैं और उतने खेल खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि फिर किसी को सुनते नहीं हैं नहीं, नहीं आते तो तो बाल समाजा तब आगे क्या किया जाता है कौशल्या जब गोल्ड में तब कौशल्या देखते हैं की महाराजा तो सब पुरालय इनको तो जाकर के इनको लाए तो कौशल्या वहां तक तो जाती है जहाँ के पास जाकर के बुलाने जाते हैं जैसे सुन ध्यान दें, लेती हैं उनको तो लेकिन भगवान काम जब देखते हैं कौशल तो ठुमुक मैंने तो दूसरी प्रकार जैसे बच्चों की चाल की बात बता दिया तो उसको ठुमक करके चलना कहते हैं घूम घूम करके इधर पैर घसीद घसीद करके चलना कहते हैं तो ऐसे करके भगवान भागते हैं और कौशल्यास जी को पकड़ाई नहीं आते अब, अब पकड़ाई की बात आ गई तो तुलसीदास जी को क्या याद आ गया कि परमात्मा को कैसे पकड़ा जाता तो कहते निगम नेत सेव अंत न पावा जिसको कि वेद जो है जिसको कि नेत ने कहते हैं ये नहीं ये नहीं और परमात्मा तक वेद के भी हाथ नहीं पहुंचते वेद भी उस परमात्मा को नहीं जान पाते और कहते हैं शिव अंत न पावा भगवान शंकर जी भी है उस पर महात्मा के अंत तो नहीं पाते उसका ध्यान करते हुए कहते ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए ताही भरे धर्मी हट धावा तो दौड़ती है और हट करके मने हम तो पकड़ी लेंगे ऐसे करके निश्चय करके वो उनके पीछे दौड़ती है और जबरस्ती करके उनको पकड़ लेती है पकड़ करके ले आती है जब उनको कौशल्या माँ पकड़ने लगती मान लो हाथ पकड़ लिया तब तो कौशल्या में उनको उठाती है तब तक क्या होता है उनके सारे शरीर में मट्टी धूल सब लग जाती है ऐसी धूल धूलर लेकर के कौशल्या को महाराज दशरख के पास उठा ले जाते है तो धूस धूसर दूरी भरे तनुआ तब पता चला के महाराज दस के पास आए तब तक कैसे आए सब शरीर में मिट्टी कपड़ों में सब में लगाए हुए लपेटे खेलते खेलते वैसे मिट्टी लग गई थी और उसके बाद लौट गए फिर उनको ऐसे उठा करके लाए तो मिट्टी लगी कभी तो ये सब उनकी लीला का एक रूप बता दिया ऐसी लीला और गोपद बिहस गोद बैठाए मारा दशरथ ने उनको धूस करके धूल लगी तो भी मारा दशरथ ने उनको अपने गोद में बैठा दिया और बिहस महाराज दशरथ तो जो है वो वो भी हंस रहे हैं देख रहे हैं कि देखो बालक कैसे लीला करते हैं, कैसे धूल लपेटे हैं कैसे ले आ रहे हैं ऐसे करके देखते हैं हंसते हंस के गोदे बैठाल देते हैं और अपने साथ में उनको खिलाते हैं, खिलाते हैं खाने की शुरू होता है अब खाते है क्या है कहते चावल और दही ये जो है अयोध्या की तरफ का विशेष भोजन है वहां पर चिवड़ा जो है वो उसके चावल के बनाए जाते चिवड़े और उनको फिर जो है वो दही में लाया जाता है और फिर खाया जाता है उसमें चीनी नहीं मिला करके तो ये उनका विशेष भोजन इस प्रकार का है तो वैसे ही दधी ओदन दधी ओदन ओदन चावल और दही चावल में ये है आते भोजन कर्म चपलचित और जब खाते हैं तो वे एकाग्र होकर खाने की तरफ उनका ध्यान नहीं इधर उधर देखते हैं बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उसकी तरफ देखते हैं इस तरह से उनकी चपलता का भी बाल चपलता उसका भी वर्णन कर दिया वो भी प्रकट करते हैं दिखाते हैं, ऐसे वो भोजन करते चपल इत अवसर पाया, तो इधर उधर देखते रहते हैं और जहाँ थोड़ा समय उनको मौका मिला तैसे तो निकल करके वहाँ से खेलने के लिए फिर भाग जाते हैं खाते खाते मुंह में जो उनके दही चावल लगा हुआ है वैसे ही बिना धोए बिना हाथ धोए बिना मुँह धोए वैसे लपेटे हुए सब तथा भाग होते हैं भाज चले किलकदमु दबिल ओधन लपटता है मुँह में उसी प्रकार के दाल चावल, चावल मुँह में लगा हुआ है और वो इस प्रकार से ये बाल लीला का रूप हुआ तो भगवान की बाल लीलाओं का तो स्मरण करो बहुत अच्छी बात है ध्यान करो भगवान का उपासना में ये है इससे ये भी याद रखना चाहिए अभी देखो उसमें भी आएगा उपदेशार में भी उपासना का वर्णन आता है उपासना एक महत्वपूर्ण साधना है बहुत आवश्यक है अधिकांश उपासना हम लोगों को करनी होती है जैसे भजन कीर्तन सब उपासना रामचरित मानस का श्रवण कथन ये सब उपासना है उपासना तो साधना के अंतर्गत ये सब आते हैं भगवान का स्मरण भगवान की लीलाओं का स्मरण करें बाल लीला कर रहे हैं अच्छी मधुर लगेंगे बाल लीलाएं लेकिन बाल लीलाओं में इतना न भूल जाए कि आपको परमात्मा याद न रहे बैकग्राउंड में आपके बुद्धि में रहना चाहिए कि वो परम परमात्मा जो समस्त जगत का माता पिता है सबका आधार है सबका नियमता है सबका स्वामी है सर्वाधार है पूर्ण है आनंद स्वरूप है वही बाल लीला करता है बाल लीला का तो कम महत्व ज्यादा महत्व परमात्मा महत का रूप का उनका कम महत्व वो रूप का वर्णन तो इसलिए करते है की हमारा स्वभाव ऐसा है हमें कोई रूपाकार चाहिए कोई हीला चाहिए कोई कृत्य चाहिए इसलिए हमारे मानसिक स्वभाव के कारण से वो उपलब्ध कराया जा रहा है भगवान की लीलाओं का स्मरण कर दो मन उसमें रम जाएगा को के लिए कर दिया लेकिन बुद्धि का प्रयोग करो उसके साथ साथ भी बुद्धि को सावधान रखो और परम परमात्मा का स्मरण बनाए रखो बाल लीला जगह हुई है तो तुलसीदास ने इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिया अब भगवान की बाल लीला जब अवतार लिया बाल लीला शुरू हुई वहां पर फल पद तुलसीदास भी कहते जाते हैं कि वो परमात्मा का स्मरण रख दो बाल लीला भी देखो फिर जब कथा और आगे बढ़ने लगती है तो फिर इतना ज्यादा नहीं कहते बार बार भगवान का जो है स्मरण कराने के एक बार अभ्यास पड़ गया आपको तो चाहे भगवान अगर जनकपुरी भी पहुंच गए जनकपुर में घूम रहे हैं या उनका विवाह हो रहा है तो वहाँ बार बार नबी स्मरण जिला कि भगवान राम परम परमात्मा है तो भी अभ्यास होना चाहिए उनकी समस्त लीलाओं का श्रवण करते रहें, उनका चिंतन करते रहें, लेकिन उसके पीछे परमात्मा वही सब कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से परमात्मा भाव को अपनी बुद्धि से हटाना नहीं चाहिए जैसे पूजा भी करते हैं पूजा भी करें सामने मूर्ति है आरती कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति तो हमारे लिए एक आलम्बन है मन के लिए बुद्धि के लिए उसको दे वहां पर पूजा करो लेकिन स्मरण मूर्ति के पीछे ही रखो कि वो परम परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है उसी ने ये मूर्ति का रूप धारण किया हुआ है हमारे सामने विद्यमान है मूर्ति एक देशी है छोटी मूर्ति है अपने सामने उपस्थित है लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है सर्वव्यापी तो परमात्मा का स्मरण करके अनंत परमात्मा का स्मरण करते हुए मूर्ति की पूजा उपासना में पूजा जो है वो मूर्ति की प्रधानता नहीं हो पा पूजा में प्रधानता परमात्मा की मूर्ति तो है सहायक तो उसमें पूजा के लिए परमात्मा की बस इस बात को ध्यान में रखकर भी सुने इसी को ध्यान में रखकर के पूजा भी करें समस्त उपासना में यही नियम है एक प्रतीक है सामने छोटा तुच्छ और उसमें महत्व परमात्मा की आगे देखिए बाल चरित्र अति सरल सुहाये शेषम्भ श्रुति गाये गाये जिन कर मनेन सन जिन कर मनयन सन नहींता जिन कर मनयन सन नहींता राता तेजन वंचित किये विधाता तेजन जन वंचित किए विधाता हे कुमार सब भ्राता हे कुमार ज मही सम्रता दीन जनेऊ गुरु पिता माता दीन जनेऊ माता गुरु विद्या गये पढ़ नुराई गये पढ़ नुराई अल्प काल विद्यायी अल्प काल विद्याचारी गो हरि पढ़या कौतुक भारी गो हरि पढ़या कौतुक भारी विद्या विनय नुनशीला विद्यानयन गुन गुणशीलाई तो सोहा सोहा जिन भी जिन बिहर सब भाई जिन वे धन बिहार सब भाई हक लमो सब लोग लुकाई हको सब लोग लुकाई ओ कौशलपुरवासीनर नारेहृदयृपालीन राणते प्रिय रागत शु राम सब राम कृपाल कृपाल सियावर राम चंद्र की जय पवन मां की की बाल लीलाएं नित्य होती रहती हैं और उनकी आयु बढ़ती जा रही है अब कहते हैं बाल चरित्र अति सरल आए भगवान ने ये बहुत सुंदर बाल चरित्र नाना प्रकार के किए सारदी गाए, इनको जय है सरस्वती ने गाए, शेषनाग भी शंकर भी उनकी सब बाल लीलाएं गाते रहते हैं सुनाते रहते हैं सुनते रहते हैं तो मैंने इन सबका नाम लेकर के ये बता दिया कि भगवान की लीलाए सुननी चाहिए भगवान की लीलाएं ली सुनानी चाहिए इस प्रकार से यह सूचना इसमें है तो ये सब इनकी भगवान की लीलाओं को करते रहते हैं बाल चरित्र भी सरल सोहाय भगवान की जितने चरित्र हैं बाल चरित्र है लेकिन सरल है सरल के मान बनावटी पर कुछ नहीं वैसा तो भगवान जब अवतार लेंगे तब तो तक तो वो तो लीला कर रहे नाटक कर रहे तो नाटक करने में एक गड़बड़ी क्या हो जाती है कि नाटक में नेचुरलिटी नहीं रहती तो वो नाटक बिगड़ जाता है जब नाटक हो लेकिन नेचुरल टाइप का हो तब कहेंगे अब नाटक एक्टिंग बहुत अच्छी तब तो भगवान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं माने ऐसे बाल चरित्र कर रहे हैं जैसे वास्तव में वास्तव हैं संसारी बालक हों उसी प्रकार का बाल चरित्र कर रहे हैं इसलिए सरल सरलभावता क्या बाल चरित्र अति सरल सुहाए सुहाए में उसके बाद अच्छे भी लगते स्वाभाविकता लगती अगर उसी में नकलीपन लगने लगे बनावटीपन लगने लगे तो फिर मजा न आ कहेंगे देखो ये तो बनावटी की बातें करते इसलिए वो बहुत सरल उसी प्रकार से जैसा कि होना चाहिए लोग सहज भाव से मानते हैं कि भगवान बिल्कुल ही उसी प्रकार की लीला जैसे करते हैं उसी प्रकार के कर रहे हैं और जिन मन इन सन्न नहीं रहता तब आप देखो कहते हैं कि भाई इनमें प्रेम होना चाहिए भगवान में जिनका कि भगवान में प्रेम नहीं रहता मन अनुरक्त नहीं है जिनका कि मन भगवान में अनुरक्त नहीं है प्रेम इनके मन में नहीं है तेजन वंचित किए विधाता बस समझोगी उनको लोगों को विधाता ने वंचित कर दिया वंचित कर दिया माने उनका उनके भाग्य उल्टे उनको विधाता ने जो आनंद जीवन का देना चाहिए था वो उनको प्राप्त नहीं हुआ इस आनंद से वंचित है वंचित में रह गए आनंद सुख दुश्मन शांति तक जीवन की मिलेगी संसार में में होता क्या है? जो हैं हैं। और परमात्मा को भूल गए उनमें से भी कुछ लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। कौन लोग मानते हैं जो समझते हैं कि हमको खूब पैसा मिल गया जितना चाहते है तो खूब कमा लिया कहते तो देखो भगवान कितनी हमारी कृपा है कैसे भाग्यशाली किसी को तो जो है को परिवार हो गया तो खुद प्रसन्न होगा कि देखो भगवान ने हमारे होगा कितना प्रसन्न है <coughs> किसी को बहुत ऊंचे पद प्राप्त हो गए तो वो कहेगा कृपा है कैसे शुद्ध हमारे भाग्य है ऐसे बोले नहीं बोलता लेकिन खासकर कहते हैं ये भाग्य की बातें नहीं, नहीं, नहीं भाग्य की बात मानते रहे भाग्य बात ये तो बातें ऐसी है कि माया जाल ने चले उसी के चक्कर में पड़ गए थे भाग्य की बात यह है कि परमात्मा का स्मरण करो परमात्मा का कर जिसने स्मरण किया और परमात्मा में जिसका प्रेम हुआ वो महत्वशाली अब आप स्वयं विचार कर करके तो देखो परमात्मा तो है सच स्वरूप है और बाकी जो तो जगत इतना सब है। माया में है एक प्रकार से कह दिया मिथ्या है तो किसी व्यक्ति को मिथ्या का सुनो तो बहुत मिल जाए और सत वस्तु एक न मिले तो क्या उसे भाग्यशाली बनना भाग्यशाली तो वो व्यक्ति है जिसे सत वस्तु मिल जाए मिथ्या इसलिए शासक ध्यान आकर्ष्ट करते हैं परमात्मा की तरफ आत्मा की तरह परमात्मा की तरह उसमें अनुगत होना चाहिए उसी के प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए उसके आनंद में आनंदित होना चाहिए परमात्मा का आनंद ऐसा है जो एक बार प्राप्त हुआ तो स्थायी है। वस्तुए तो इसी जीवन का नहीं। में ज्यादा देर सुख नहीं दे पाते और अगले जीवन में तो उनकी जाने की बात भी क्या है वहां तो वो प्राप्त तो तो होंगी नहीं बल्कि वो विषय इस जीवन में भौतिक सुख इस जीवन में कुछ संस्कार उत्पन्न करके व्यक्ति को पुनर्जन्म के लिए बाध्य कर देंगे इसलिए ये सब विषय कि अपना समझने की बड़ा खोली है कि भौतिक उपलब्धियां समान प्राप्त हो गई ये मेरा अज्ञान कुछ सत्यता का उत्पन्न न समझी के कारण कुछ शब्द को महत्व देता नहीं जितने ही अधिक हम विषयों को संसारी सुखों को भौतिक उपलब्धियों को मूल्य देंगे ज़्यादा हम वासना जाल में उनका प्रभाव पड़ेगा। वासनाएं नई नहीं, नहीं और वासनाओं वासना का जाल जटिल होता पीड़ा दुख के बाद शारीरिक मानसिक सारे उसी से उत्पन्न होंगे सर इसलिए उधर की तरफ ऐसी ध्यान हटा करके परमात्मा जी पर ध्यान करें इसलिए कहते हैं कि जिनकर मन सन नहीं रहता जिनका जीवन परमात्मा में अनुरक्त नहीं है प्रेम परमात्मा में नहीं है संसार में ही जिनका के प्रेम है वो मानव विधाता उनके उल्टे माए उनको अपना भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए हे कुमार जब ही समझ्राता अब कुमार करके कृषि बता दिया की मारे इनकी अवस्था अब और ज्यादा तीन साल के थे चार के हुए पाँच के हुए छह के हुए, हुए सात आठ के होते चले गए ये सब सात साल, साल बीतते चले गए और उनकी सबकी बाल लीजा नहीं कहते अब एकदम से आ गए ग्यारह वर्ष जब दस वर्ष से ज्यादा ग्यारह वर्ष के हो गए तब समाप्त पहले शिशु थे जब कौशल्या की गोद में थे जब खेलने लगे आंगन में महाराज दशरथ की गोद में पहुंच गए और सब वहां के जितने तो परिजन है उनको सबको तो सुख देते हुए बच्चों के साथ खेलने लगे तब उनकी जो है अवस्था वो बाल अवस्था हो रही बाल लीला इसलिए बता दी बाल क्रीड़ा बाल लीला बाल चरित्र करके बोल दिया था बालक चरित्र हरी बहु भी अब बालक नहीं बालक बड़ा होकर के कुमार हो जाता है तो कुमार अवस्था है, कुमार अवस्था के बाद फिर युवा अवस्था आ जाती है तो अभी युवा अवस्था नहीं कुमार अवस्था है और ये कुमार अवस्था के मैंने दस वर्ष से इसलिए कहते है की भय कुमार जब समाता सभी भाई जो कुमार हो गए बड़े हो गए तो दीन जने जनेपित तो माता तो माता पिता ने लोगों सबने इनका सबका जन्म यज्ञो कवीत हुआ यज्ञो कवीत किस बात की सूचना है कि अब यज्ञो कवीत होने के बाद अब ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गए तो इसलिए अब शिक्षा के लिए तैयारी होगी यज्ञो कवीत अब यज्ञो कवीत एक इस प्रकार का संस्कार है जिसमें जीवन में एक परिवर्तन आता है उसकी सूचना है कि अभी तक तो थे बालक थे और नेचुरल ढंग से अपने इस प्रकार के जीवन जी रहे थे अनियंत्रित लेकिन यज्ञोपवीत के बाद में अब शास्त्र का जो आदेश है अब वो सिर्फ ऊपर आ गया एक नियम के अंतर्गत रहना पड़ेगा एक विधान के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा स्वेच्छा कार्यता नहीं जल अनुशासन में रहना होगा संक्षेप में कह दें तो अनुशासन में रहना पड़ेगा और गुरु के पास कौन लोग जाते हैं जो अनुशासन में रह सकते हैं वही गुरु के पास जाते हैं माने जिनका यज्ञों पर संस्कार हो और अनुशासन स्वीकार करें कि अब से हम अनुशासन तो में रहेंगे तो काठी ठीक अनुशासन में रहोगे तो गुरु कहेगा कि आओ अब गुरुकुल में आकर के रहो और शिक्षा प्राप्त करो शिक्षा उन्हीं के लोगों के लिए है जो अनुशासन में अब गुरु को शिक्षा दे कि देखो तुम अब ऐसा करो अब ऐसा करो ये ठीक है लेकिन वो व्यक्ति माने ही नहीं कहा ना आप जो कहते हम नहीं मानते तो फिर अनुशासनहीन हो गया अगर अनुशासनहीन हो गया तो शिक्षा क्या है शिक्षा का उद्देश्य कथम शिक्षा का प्रभाव कथम शिक्षा दी ही, जा ही नहीं, तो नहीं जा सकती अनुशासनहीन व्यक्ति को शिक्षा नहीं दी जा सकती शिक्षा तभी हो सकती है जब अनुशासन में व्यक्ति हो आजकल विद्यालयों में अनुशासनहीनता बढ़ती करी जाएगी अज्ञान के कारण के कारण शासन अनुशासनहीनता बढ़ती अनुशासनहीनता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही वो शिक्षा के लिए अयोग्य होते जाएंगे उनको शिक्षा नहीं सकते, पढ़ ले नहीं सकते, जीवन के कारण कहने मात्र के लिए स्कूल चाहे जाते आते रहे लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते सीख तभी सकते जब अनुशासन तो ये यज्ञोपीत क्या है एक अनुशासन के लिए प्रतिज्ञा उस समय और इसके बाद अनुशासन बने एक विक की तीन धागे क्या गले में डाल दिए गए मानो अनुशासन के रस्सी में बांध दिए गए अब इसके बाद तो इस जीवन के अनुशासन करे आदेश का पालन करना पड़ेगा गुरु का आदेश का पालन माता पिता के आदेश का पालन ये सब सबका शास्त्र के आदेश का पालन सरकारी कानून शास्त्रों का कानून ये सब मानो और उसके अंदर जीवन जी कवि सीमा के अंदर हो ये सूचना उस बात ये सब बातें सोच सोच करके ये जो पवित्र के संस्कार इत्यादि की व्यवस्था की गई थी प्राचीन लोगों ने की थी। लेकिन समय नहीं। विदेशों में। तो लोगों जब कहीं नहीं होता अपने तो बच्चों का यज्ञो हज़ो उनमें टाइम बर्बाद करें फिर में पैसा लगा उनको उसका महत्व तो ही नहीं रहेगा समझ में आएगा तो वो इसका परिणाम ये हो क्या धीरे धीरे करके आए एक दो सभी का महत्व समाप्त होता जाता है और होता भी नहीं बहुत नहीं तो परिणाम भी कहते हैं जगैन संभ्राता दीन जनेऊ गुरुपति माता माता पिता ने तो उनको दीन जनेऊ ये कहलाता रा, कह है इसी प्रकार बोला जाता है, है। जैसे की गुरु शिष्य बनाता है किसी को दीक्षा देता है तो उसको मंत्र देता कहते दे, मंत्र दिया तो मंत्र देना क्या मंत्र ऐसी अरे मंत्र जो है वो हो देने के माने यही हुआ की उसको बता दिया मंत्री जब नहीं बना तो मंत्र देना हो क्या इसी प्रकार जल्यू दिया जनेऊ देने मन जने धारण किया जनेू पहले जब दिया जाता जा, पहनाया जाता है तो सब लोग पहले से जीतते जने ऐसे ब्राह्मण लोग चार पांच सात इकट्ठे होते हैं सब उसमें हाथ लगाते हैं और उसके गले में डाला जाता है तो गले में जो वर्षा किया जिसमें भी वरसिप्रलोक भी आए सारा जो कवीध का जैसे कार्यक्रम होना चाहिए अगर इत्यादि पूजन इत्यादि वो सब हुए उन सब पूजन इत्यादि का वर्णन नहीं करते संक्षेप में कह दिया एक जो गवीत हो गया लेकिन उसके बाद यज्ञो पवित्र के बाद जो कार्य होता है उसकी तरफ विशेष रूप से बताते हैं ऐसे गुरु ग्रहण यज्ञ के बाद अब गुरु के पास जाकर के पढ़ने के लिए जाने का समय गुरु ग्रह ऐसा लगता है प्राचीन काल में और ग्रंथों को भी देखने से पता चलता है कि बालकों की शिक्षा उस समय लगभग दस वर्ष के, के बाद ही शुरू होती थी आजकल जैसे दो वर्ष का हुआ स्कूल भेजने में वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं अपनी भारतीय संस्कृत के अनुसार बहुत अधिक बुद्धिमान बालक हो बहुत चतुर हो तो उसको आठ वर्ष में विद्यालय भेजते हो गुरु के पास ब्राह्मणों को आठ वर्ष में कम से कम आठ वर्ष का हो तब यज्ञ होगा वैसे ग्यारह वर्ष की आयु में यज्ञ तेरह वर्ष की आयु कवीर ऐसे करते हैं वो समय सामान्य समय हो और अगर उसके बाद आयु हो जाती है सोलह अठारह बीस उसके बाद यज्ञोपीत करते हैं तो मैंने अब ये माना जाता है कि वो उचित समय नहीं कि जिस समय बालक को अनुशासन में बांधा जा सकता है अब वो आयु उसकी निकल गई बीस वर्ष में किसी का यज्ञोपित करो किसी बालक का तो वो अनुशासन में नहीं आ सकता जैसे कोई पाले जाते हैं पशु इत्यादि तोता मानो पालो तो जब छोटा तोता लिया उसको पाल लो तो लेकिन हो जाएगा तब नहीं, तो नहीं इसलिए ज़्यादा इस तो ये तो में करना वो फिर उसका प्रभावशाली नहीं रहता व्यक्त तो तो का पीटना मात्र है उसमें कोई उसका प्रयोजन शब्द लाभ नहीं होता इसलिए आयु अपने शास्त्रों में जो ये हैं और ये स्मृतियाँ हैं उनमें संस्कारों का वर्णन है और वहाँ आयु में धारण भी है तो ब्राह्मणों के यज्ञोपीत अर्ली एज में होता है पहले होता उससे ज्यादा आयु के छत्रियों का भी यज्ञो पवित होता है वो और बात में होता है मन इसके बाद क्रम होता सबसे ज्यादा आयु में वैश्व का यज्ञो पवित होता है तो तीनों का यज्ञो कवीत तीनों का होता ब्राह्मण छत्री और वैश्विक सूत्र अनुशासन ही है। वो अधिक है वो अनुशासन में आ ही नहीं सकता उसका नहीं होता। तो नहीं एक वर्ग समाज का ही नहीं उसका यज्ञ पवित्र क्या है। तो इसलिए कहते दुर्ग्रह गए पढ़ने लग रही और अल्पकाल विद्या सब आई अपनी यज्ञ पवित्र बाद में दुर्ग आ गए और जा करके और बहुत थोड़े समय में ही भगवान को सब आ अल्पकाल में विद्या सब आ गई थोड़े समय अब ये भी दिखाया कि भगवान को भी गुरु के यहाँ तो भगवान को पढ़ने की जरूरत क्या वो प्रदर्मा सब जानते हैं ज्ञान स्वरूप है सर्वज्ञ है उनको कम पढ़ाई लिखाई लेकिन अब गुरु के पास जाते हैं किस लिए लोगों के मार्गदर्शन के लिए विधान इस प्रकार ऐसी होना चाहिए और गुरु के पास जा करके शिक्षा अध्ययन प्राप्त करना चाहिए तो उसी तरह को या तो अन्य तो लोगों को दूसरी उसी प्रकार का सुना वैसा ही आज कर आजकल कुछ पहले तक अब आजकल तो, तो कुछ यज्ञो कवीत होते ही क्या है ऐसा करते हैं उसकी क्या कहनी उसके पहले भी यज्ञो कवी जब होते रहे तो समय क्या होता है यज्ञ कवी के समय एक नाटक होता है इस बात का कि जहाँ यज्ञो तो कवीत हो गया कर्मचारी बन गए उसके बाद पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ जा रहे हो गुरकुल बिल्कुल तो जब भागते हैं पढ़ने के लिए घर से निकल करके तब कोई माम उसके पीछे लगता है और पकड़ करके उस बालक को घर फिर ले आता है अरे कहता है हाँ तुम बिलकुल में पढ़ने जाओगे तुम्हारे पढ़ने की व्यवस्था नहीं कर देंगे तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाई तुम्हारी यहाँ हो जाएगी अब तुम्हें बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है ऐसा करके उसको ले आते हैं तो फिर करते हैं घर वाले फिर को कुछ दक्षिणा देते क्योंकि भाई बड़ा काम कर रहा है वो भाजा जाए पच्चीस अभी ये सब उपहास है ये सब नाटक जो प्रयोजन है उसका शास्त्र जो बताते है शास्त्रों को देखते नहीं है न कोई स्मृतियों को पड़ता है न शास्त्रों को पड़ता है तो फिर एक ही दूसरी नकल जब चलती है तब नकल ऐसी चलती हो सकता आपने खिचड़ी और छाछुड़ी की कथा सुनी है खिचड़ी बन गई खाचड़ी ऐसे करके कहीं तो रूप बिगड़ता चला जाता यह सौ काचरी डालने भी लोगों को ये मालूम था इसीलिए कहते हैं लोक संग्रह क्या है लोक संग्रह के माने लोग गलत रास्ते पर जाते हैं उनको पकड़ करके सही रास्ते पर आना लोक संग्रह उन्मार्ग प्रवृत्ति का निवारण लोक संघ्राचीन काल की परिभाषा लोक संघ्रे लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति समाज का लोक का गलत रास्ते पर जाना स्वभाव है ये किसी का दोष नहीं ये तो स्वभाव ही लोगों का लेकिन समाज में कुछ लोग इस प्रकार के प्रबुद्ध में होने चाहिए जिनको भी चेतना हो बुद्ध दिया जाए उनको चाहिए की गलत रास्ते पर जाने वाले लोगों को समेट करके तो सही रास्ते पर लगाते इस प्रकार का एक सशक्त वर्ग रहेगा, जो कि नई पीढ़ी के लोगों को जो जिनको की ज्ञान नहीं है गलत रास्ते पर भाग रहे हैं उनको समेत करके लाया रहेगा तो समाज सही रास्ते पर चलता रहेगा और जो प्रकार का मार्गदर्शन करने वाला वर्ग समाज का जो वो शिथिल हो गया वो भी लापरवाह हो गया कि कौन से इसके पीछे पड़े कोई शिव नहीं है ऐसे मान करके शिक्षा बैठ गए और समाज को तो गलत रास्ते पर जाने जाना वो तो उसका तो ही वो अपने आप से सुधारे अब भगवान ने वहां जाकर वो हो बहुत जल्दी उनको सारी शिक्षा शिक्षा अधिक मन वश्वी जैसे उनको शिक्षा देना शुरू किया नाना प्रकार की शिक्षा जो आवश्यकता होती है भाषा इत्यादि का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान और फिर राज्य संचालन का ज्ञान धर्म पाणी चलाने का ज्ञान युद्ध का ज्ञान ये सब प्रकार की शिक्षाएं जो जो उन्होंने बताई जैसे जो दी गई वो भगवान के जैसे एक बार बता दिया गया कैसे पे उनको याद हो गया दोबारा दो बताने नहीं पड़ती थी का कोई काम ही नहीं था उसको पहले ही मालूम था जहाँ बता दिया इस प्रकार को सब हो गया इसलिए कहते हैं कि भगवान ने पीएल कैसे सीख लिया तो स्वयं बताते हैं तो कि सो, सो हरी पढ़ जरूरी कौतुक भारी अरे वेद सारे सारे ज्ञान का भंडार जो वेद है वो सब उस परमात्मा की श्वास है श्वास माने उसके अंग भूत है वो वो तो ज्ञान परमात्मा तो का परमात्मा से कुछ भिन्न नहीं है ज्ञान अगर कोई अज्ञानी हो तो, तो कोई ज्ञान उसे नहीं है तो जो ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी व्यक्ति ग्रहण कर ले लेकिन जो स्वयं ज्ञानी है ज्ञान स्वरूप है वो कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? इससे कहते हैं जाके सहज श्वास की चारों वेद मानो उसकी स्वास्थ्य समान है इस प्रकार के मैंने सहज रूप से उसके अंग है तो कहते हैं सो हरी पढ़े कौतुक भारी वो भगवान पढ़े यही पढ़े कौतुक की बात है मैंने पढ़ना देखी ला कौतुक उन्हें दिखाया कि देखो ऐसे पढ़ा जाता है पढ़े तो ऐसे पढ़े पढ़े फटाफट याद होता जाए अब उसी प्रकार से फिर व्यवहार आचरण में भी सर आ जाए इसलिए कहते हैं कि विद्या तो तो का रूप ये दिखा दिया गुरु स्वामी जी बड़े संक्षेप में सूत्र रूप सब बातें बताते चले जाते हैं कहते हैं गुरु के यहाँ पढ़े भगवान ने पढ़े तो ठीक है भगवान ने ये तो पढ़ने की लीला की लेकिन विद्या का फल ये है कि विद्या विनय विद्यातम विद्या है जो विद्या पढ़ने से विनम्रता विद्या ददा के ये उसी के अनुसार ये है विद्या के मने किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षा प्राप्त के साथ उसे विनम्रता आनी चाहिए तो तो उसकी शिक्षा शिक्षा है और जिसने शिक्षा प्राप्त करके अहंकार और उद्गण्ड हो गया तो उसने विद्या नहीं प्राप्त की उसने तो कोई भ्रष्टाचार सीखा उसने कोई दुष्कर्म सीखा उसने पाप कोई सीखा विद्या नहीं सीखी अहंकार कराने वाले <kuh> इसलिए कहते हैं कि विद्या विनय <kuh> से संपन्न हो गए सर और निपुण हो गए निपुणता देने वाली विद्या विद्यालता की योग्यता हो, हो गए ये सब जिन बातों को विद्या में यही सतानी चाहिए जब बालकों को विद्या दी जाए तो उनको विनम्रता तो सबसे पहले सिखानी चाहिए उसके बाद नंबर दो उनमें सब जो है कार्य करने की कुशलता गुण ये सब भी आने चाहिए सदगुण सब आने चाहिए सिखाने चाहिए उनको शील सिखाना चाहिए ये सब विद्याओं को को छात्रों विद्या और बाकी जो शिक्षा सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, है। उनको सीख करके कोई निपुण बनेगा लेकिन ये गुण भी सब उसके साथ साथ आने चाहिए विनम्रता इत्यादि ये जितने गुण है उनको सबको संक्षेप बता दिया ये हो गया वहां शिक्षा प्राप्त करके भगवान आ अब उसके बाद में ये पढ़ाई पूरी हो गई अब पढ़ाई पूरी होने के बाद में अब घर लौट करके फिर आ गए मनोराज भवन अब राजभवन में आगे तब क्या होता है अब जब तक कि उनको राज्य शासन करने का अब आगे चलकर के राजा बनना है राजा के पुत्र हैं, राजा बनना है तो फिर उसके लिए फिर अब तैयारी एक्सरसाइज होती रहती है, उनकी विद्या की एक्सरसाइज जो कुछ उन्होंने मान लो कि गुरु ने तो धनुष विद्या उनको सिखा दी अब धनुष विद्या सीखी तब तो उसकी एक्सरसाइज करो अभ्यास करते रहो उन्होंने युद्ध करा तो बता दी कि इस, इस प्रकार से होती है लेकिन उसका अभ्यास करो खेलने के साथ बालकों को मंत्री बना, बना दिया किसी को सेनापति बना दिया किसी की सेना तैयार कर दी फिर उसके बाद में जैसे राजा लोग कार्य करते हैं व्यवस्था करते हैं युद्ध की तैयारी करते हैं रक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वैसे वैसे करके वो सब ऐसे करके करने लगे तो ये सब एक्सरसाइजेस है ये सब होने लगी उनकी जो है राज्य कार्य की खेल और सोहा अब हाथ उनके धनुष बाण आ गया धनुष विद्या अभी तक धनुष्वाण नहीं था अब धनुष बाढ़ आ गया उनके हाथ अब वो धनुष बाण भी चलाने लगे तो कहते हैं कर कल बान धनुष बाण भी उनके हाथ में बहुत सुंदर लगता है, और उसका क्या करते है? कि और उनका सुंदर, हुए भगवान तो सुंदर हो गया पता नहीं तुलसीदास जी बाल लीला बाल रूप भगवान के इष्टदेव है तुलसीदास जी के, के धनुधारी कहीं कहीं ऐसा लगता है की तुलसीदास जी के जो इष्टदेव भगवान का धनुधारी है वो कहते हैं जब वृंदावन गए के मंदिर में भगवान कृष्ण को मुरली लिए देखा तो तुलसीदास जी बोले कि भाई वो तो बहुत सुंदर लेकिन हम सिर्फ तब है कि धनुष तो इसके बाद तुलसीदास जी को मुरली के बजाय धनुष ज्यादा प्रिय है ऐसा लगता है पता लगता है तो जैसे ही कहते बेखत रूप चरा चरण मोहा तो कहते हैं उनका तो रूप ये धनुष भगवान का राम है वो ऐसे गुरुदेव जो हैं वो उनको भी भगवान कृष्ण बहुत प्रिय और मुरली वाले भी प्रिय कुछ बात ऐसी नहीं जो भी बहुत अच्छी बहुत प्रिय लेकिन उनको अप्रिय हैं वो जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए हैं ये बात क्या है ये समय के की बात है किस समय भगवान के किस रूप के हमें आराधना करनी चाहिए समाज में किस रूप की उपासना करनी चाहिए ये सब संत लोग बताते रहते हैं तुलसीराज के समय में भी सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी कि जहाँ हिंदुओं को सशक्त बनाना था तो भगवान राम की बाल लीला के काम चलने वाला नहीं था अब वहां भगवान के धनुष राम चाहिए थे इसलिए यह जो ये रूप में चला चरम और जिन बीच ने निभाई अब उसके बाद भगवान धनस धारण किए हुए नगर में घूमने लगे अब वो वो आयुक्ति आ गई है अयोध्या के, के सड़कों के ऊपर गलियों के ऊपर अब वो भगवान घूमते हैं वहां और नगर घर को देखते हैं नृतलीला करते हैं तो ये भी नृतलीला में आता है कि नगर घर में भ्रमण करो और देखो किसको क्या तकलीफ है लोगों से पूछो ठीक हो कोई कठिनाई तो नहीं है कोई तकलीफ नहीं है परेशानी तो नहीं है कोई सहायता की आवश्यकता तो नहीं है ऐसे नगर में पूछा करते थे राजा लोग उनके कर्मचारी लोग तो, तो प्रजा का पालन कहलाता था प्रजा का पालन करो हर किसी से पूछो अलचाल उसको जाना वो उस संकोच के कारण मान लो राजा के पास ना आगे किसी को तकलीफ हो तो राजा स्वयं जाकर के उनको ऐसे करते तो वही कहते हैं कि जिन, जिन भी भी है सब भाई जिन सड़कों पर पहुंच जाते थे पहुंच जाते थे तो कहते है थकित हुए सब लोग लुगाई उनको थकित हो देख करके देखते ही रह जाते थे उनके सुंदर स्वरूप को देखते थे सार मोहित हो जाते देख करके आनंद आनंद से भर जाते थे सबके सब लोग प्रकार से हुआ तो कौशल कौशल स्त्री हो चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो मैंने सबको गिना दिया मैंने कोई ऐसा नहीं बचा जो भगवान के, के सुंदर स्वरूप को देख करके और उनके सुंदर कार्यों को देख करके और उनके सुंदर बातों को सुनकर के मोहित में हो जाए गदगद हो जाए तो उनको सबको देख करके तो प्राण दे प्रिय लागत सबको राम कृपाल तो कहते हैं भगवान सबको जो है वो प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं अब यहां तुलसीदास जी राम के साथ कौन सब जोड़ते हैं कृपाल कृपाल के मैंने भगवान अयोध्या में घूम तो रहे हैं तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कृपा भाव वैसे तो अपने सौंदर्य से ही सब